उठला के ये लो आ, मैं मार्केट में जा रहा हूं जल्दी लौटूंगा बस साफ है ज्यादा ही फैल के चल रहे हो हां सुहाना दिन चलो काम किया जाए गुड मॉर्निंग बे शुक्रिया माइल्स और तुझ दिखे तो मुझे बता देना ओ हम इसमें नहीं पढ़ना चाहता ओके okay, मीटिंग 5 मिनट में है और सभी का मीटिंग में होना बहुत जरूरी है ड्यू तुमने नोटिस को देखा क्या ना जी ना मैंने नहीं देखा और मैं घर क्या रहा था ओह याद आया यह जोसी गाएं ये जोजी गाए। ए, ए बेबी कैसे हो यार hey. <laughs> ए तुमने ओडिस्को कहीं देखा है हां मैं अच्छे से जानता हूं ओडिस्को कहां पर है तुम लोग उससे दूर ही रहो समझे अच्छा ठीक है जैसा तुम कहो आ, लेकिन हम मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हां नहीं आ रहे हां बिल्कुल सही कहा समझे सही बोल रहे अरे मैंने किसी छपक में पैर दे दिया तुमने कर दिया अतः ओ बेन तुम फिक्र मत करो मैं जानती हूं वो मीटिंग के लिए बस आता ही होगा ओके छोड़ दो छोड़ो मैंने पकड़ लिया मैं ठीक हूं एकदम हां छोड़ दो ना फिर अब सुनो दोस्तों ये देखो मेरा नया कमाल ये है मेरा खुद का आविष्कार मैं इसे कहूंगा हिल सर्फिंग ओहो पता है बहुत बढ़िया है कैसा है सही मैं सुरक्षित है ओट्स डरपोक मुझ पर यकीन नहीं ये एकदम सुरक्षित है हिल सर्फिंग जानलेवा था ही कब उसकी बात में दम है ठीक है चखते हैं नमकीन चलने का वक्त हो गया आ, मैं भी आऊंगा मैं भी एक्साइटेड हूं आ, मैं आ गया सब तैयार है कभी नहीं तुम सब ना मरने वाले हो रेडी कभी नहीं वो एक मिनट फोटो तो बनता है आ, चलो, चलो चलो या कम है पिगी ये सिब तुम्हें कहां से मिला ये सिब ओह ये तो असल में इससे जुड़ा था multimodet? Helt क्या क्या Vale. Ale. Dok, jeg... Det ind Kristik... Det ind Gesole... Jeg kommer! O民jen! बॉर्णिंग मीटिंग शुरू करने से पहले बता दूंँ आज किसी का जन्म दिन है एवरेट डॉगी आज 13 साल का हो गया है इतनी लंबी उम्र काटना काफी मुश्किल रहा होगा और उसके अलावा अब <laughs> क्या चल रहा है <laughs> ए बाबू देखो मुझे पता है आप मेरे इस हालत के बारे में जानना चाहते हैं कि ये इतने सारे मुर्गियों के पर ये सारा तेल मुझ पे आया कहां से <laughs> सचमुच ये हंसने वाली बात है <laughs> क्योंकि आपको ये पसंद आएगा कहानी सुनके आप हंस दोगे हां आप बड़े मजा किया हो और यहां ये कौन नहीं जानता चुपचाप बैठ जाओ ओह आ बैठने के लिए जगह मिलेगी बिडू मैं और सकता हूं ये बदमाश बातें अपनी वहां पीछे कर बे सॉरी यार बिडू अरे गेंद दो जगह दो तो जैसा कि मैं कह रहा था हे हे हे पिगी अह मेरे को लगता है तुम्हारे नाक में मरी हुई मक्खी है ओ देखो वो जिंदा है ठीक है तो पहली जरूरी बात काले बाजार का माल मैं यह फिर से दोहराना चाहता हूं कि इंसानी चीजों को जमीन के नीचे छुपी गलहरियों से खरीदना सख्त मना है हेलो मोटो हे ओनिस मेरे ख्याल से तुम्हारे शूज आ चुके हैं लेकिन यह वक्त इन बातों के लिए सही नहीं है एक सेकंड रुको फ्रेंकी यहां आओ फ्रेंकी मेरी करो दिस तो मैं रुकना पड़ा तो हम शूज के बारे में बात कर आ, रहे थे ना मुझे जरा काम है मैं बाद में बात करूं प्लीज <laughs> राउंड नंबर है शुक्रिया और दूसरी बात मैं सभी को याद दिला दूं कि यह लोमड़ी गैंग के आने का सीजन है आ, वो खूंखार और बेरहम जानवर हैं सबसे पहला रूल झुंड में रहना रूल नंबर दूसरा हमेशा अपने बाड़े की सीमा क्षेत्र के अंदर ही रहना और तीसरा रूल हमेशा सावधानी बरतना एकता ही ताकत है जल्दी से बाहर निकलता हूं चलो रे चलो रे वटलो वटलो कदम कदम बढ़ाते जाओ जाने की इतनी जल्दी क्यों है बगोस है बोलो माइल्स क्या लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो बायड लक है आज बहुत ही खराब है तुम्हारी पीठ पे ना बड़े-बड़े डंडे पड़े हां बताया अब अपना मुंह बंद करो डेड बैठो आ, जैसा आप चाहे पिताजी ठीक है।, है मुझे यह बिल्कुल भी नहीं जानना कि तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे वो गिलहरी थी है ना वो मैं तो नहीं मैं नहीं जानना चाहता वो गिलहरी थी ना नहीं रुको मैं नहीं जानना चाहता तुम ऐसा क्यों करते हो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे मतलब ये ये आपके बारे आ, में है तुम आज सुबह कहां थे ओटिस मैं अपनी लाइफ के मजे ले रहा था आपको भी अच्छा लगेगा करके देखिएगा वो शुरू होता है एक स्माइल के साथ और फिर धीरे-धीरे से कुम्बाड़े के आसपास की झाड़ी निकालने में, में मेरी मदद करने वाले थे पता है ना लोमड़ी गैंग का सीजन है क्या लोमड़ी गैंग मुझे तो समझ में नहीं आता उसमें कौन सी बड़ी बात है वो तो लोमड़ियां हैं चेयर कुर्सी और हम बर्थडे वो क्या बिगाड़ सकते हैं हमारा तुम्हें अब बहुत कुछ सीखना है और बापू मुझे वो बाड़ वाली बात समझ में नहीं आ रही <laughs> मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वो बाड़ा तय करता है कि ये हमारा इलाका है और जब तक कि मैं जिंदा हूं बाड़े के अंदर के किसी भी जानवर को एक खरोंच तक नहीं आएगी ठीक है ऐसा आप करते हो आप ठीक है अगर आप मुझे भी लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये बेकार है छोड़ दीजिए मैं वैसा नहीं हूं बापू मेरा मतलब अगर मैं इंचार्ज होता तो चीजें अलग होती हर कोई खुद को बचाता और यही सही तरीका है ओडिस हम्म एक ताकतवर इंसान खुद की रक्षा करता है और एक काबिल इंसान सबके रक्षा करता है ओ दत्तेरी की मैं तो अपना पेन ही भूल गया और तुम्हारी आज की नाइट शिफ्ट मैं पहुंच जाऊंगा ओटस ऐसी ऊटपटांग की हरकतों से तुम कभी खुश नहीं रहोगे एक न एक दिन तुम्हें समझदार होना ही पड़ेगा अच्छा ऐसा क्या अब बस देखते रहो वाँगा। वाँगा। वाँगा। वाँगा। वाँगा। जी दे आज तिबे मैं मैं तुम्हारा भेजा अब भी क्या कर रहा है मैं कूदते-कूदते गेम खेल रहा हूं मजा आ रहा है इधर से उधर कूदने में फ्लावर पटोड़ पत्ता कूद बाझ उड़ चिड़िया उड़ एक बात बोलो तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है अच्छा ठीक है ओटिस ओटिस ओटिस ओटिस तुम कैसे हो हे मैडी तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो क्या हम एक मजेदार गेम खेलें कहो मैं हूं ओटिस मैं हूं मिकी ठीक है अब तुम कहो मैं हूं मैडी मैं हूं मैडी <laughs> अब मेरी बारी मेरी बारी अब बाद में आ, अब तुम जाकर खेलो हां ठीक है दोस्त संभल जाओ दिस <laughs> हे कौन है वो वो नए हैं फार्मर उन्हें लाए हैं शुक्रिया फार्मर उनके झुंड में कोई हादसा हो गया और सिर्फ वो दोनों ही बच पाई हम्म उसे एक दोस्त चाहिए गो गो गो गो माफ कीजिए आपकी खूबसूरती मुझे आपकी तरफ खींच लाई ओह ये क्या ओह देखो तुम तो तुम तो प्रेग्नेंट हां बिल्कुल मेरा मतलब सच्ची क्योंकि क्या है ना वो एकदम से दिखता नहीं है पता है मतलब खासकर तुम जब सीधी खड़ी रहती हो और तुम उस पर ध्यान नहीं देती तब और जब तुम एक साइड में मुड़ती हो ना तब बगोलो मोलू सी लगती हो थोड़ी सी मेरा मतलब है कि निखर जाती हो <coughs> मैं मैं हूं ओटिस ओ, ओ पीछे हटो देसी ये तो एक नंबर का लोफर दिखता है इसे छोड़ो मैं जिमनास्टिक कर सकता हूं देखो सी एन एम क्यू अरे बच्चे की जान लोगे क्या देखो आ, मैं तो बस बाड़े पे तुम्हारा स्वागत करना चाहता था मुझे तुम्हें थोड़ी सी सैर करानी थी बिल्कुल नहीं उसे तुम जरा भी पसंद नहीं समझ गए वो नहीं आएगी ये है मेरी दोस्त बैसी हां थोड़ी नचड़ी है तुमसे मिलकर अच्छा लगा ओजेस हां बिल्कुल नहीं आ, मतलब अच्छा लगा जरा सुनो तो आ, आ, चली गई तुम्हें तो किसे ने भाव नहीं दिया पर मुझे उसकी फ्रेंड बसंद आई अई यह यह यह कि अई वो सौ गए <laughs> some so good shouldo cure now every hip every cow hold tight to your टाइम जैसा मैंने बोला था ओह मोच मोच आ गई ओह उधर धुरा है हो ओह और, और हो गया ठीक अब बस भे करो बाबू मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपको माफ किया जा सकता है वाकई हां बिल्कुल यही ठीक होगा मतलब वैसे ठीक है आब, आ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता बाबू मैं तो बस मजे करने की कोशिश करता हूं कितनी खूबसूरत रात है ना मुझे याद है जब मैं यहां तुम्हारी बहन के साथ बैठा करता था मेरी कोई बहन नहीं है ओ हां वो तो तुम ही थे है ना ओह शुक्रिया ठीक है ना अब हम दोस्त हैं हां हां दोस्ती है सही है क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था मेरे सारे दोस्त आज रात बाड़े पे जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है देखिए ऐसा कि वहां होने वाली का मैं भी एक हिस्सा हूं अब मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि नहीं पर पता है वो मैंने तो बोल दिया मैं जाता हूं डैड मेरे शिफ्ट करना नहीं चाहेंगे मेरा मतलब मेरी शिफ्ट उनकी नहीं उनके बिल्कुल नहीं पता है मैं मतलब ही नहीं होना चाहता जो मेरा है वो मेरा है और वैसे भी आपको पता है क्या आपको क्या लगता है ओट्स मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ बन पाऊंगा और यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इंचार्ज वगैरह बनूंगा पर वो सब एक दिन बदल गया उस दिन जब तुम मुझे दिखे मैं मैदान की तरफ जा रहा था और मुझे एक बछड़ा दिखाई दिया एकदम अकेला लड़खड़ाता हुआ किसे पता था कि तुम इतने बड़े शैतान बनोगे उस रात मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आया और बहुत पता है तुम यकीन नहीं करोगे पर उस रात मैंने कसम से आसमान में सितारों को नाचते और झूमते हुए देखा उसी वक्त मैं समझ गया कि अब से मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं इसका एहसास मुझे तुम्हारी वजह से हुआ तुम मेरी जिंदगी हो क्या तुम अभी भी जानना चाहते हो हां हां मैं चाहता हूं ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हो वो सच नहीं है ये सब सचमुच में हुआ था पर मुच्ची कोई नहीं कहता मैं बोलता हूं मुच्ची बोलता हूं कभी-कभी तुच्ची भी बोल देता हूं तुम सुधरोगे नहीं जाओ और मजे करो मैं तुम्हारी शिफ्ट कर लूंगा शुक्रिया बापू आप बेस्ट हो ओटिस हां ताकतवर और काबिल बनना हां हां हां वो वाली कहावत है ना एक ताकतवर आदमी खुद की रक्षा करता है एक हिम्मतवान आदमी टूटे हुए पुल बांधता है वाह वाह वाह रट रट के याद कर लिया है मैंने See ya! Huh? Mm -hmm. oh, Mr. We bombastic We want some Bumbastic, romantic, fantastic lover. She called me Mr. Bumbastic, me fantastic. put me not me, but she says I'm oh, Fantastic, touch me, name me, this is the Mr. Rowe. Hey, look at this. Smooth. I'm here. Smooth. What's Hey, a glass. Me too. What's going on? Ho, ho, ho, ho, tung poter ho gaya chalo jaldi aa gaya bada hero lekin ban gaya zero photo bhi ए हड़िया तेरे पैर नीचे रख रे स्टेज है तेरे बाप का होटल नहीं मेरे को हिना के दिखाता है वो गई ना फजीती ठीक है तू मेरे को ऐसे क्यों देख रही है टर्की टर्की को देख के मैं हो गया टर्की अब ये भी क्या उमर है होने की खेल को मालूम मेकअप मरेगा लेकिन मेरे को मालूम तुम सब कब मरोगे यार में गिरते ही अब सुनो आज की रात की शोभा बढ़ाने के लिए मैं खास चीज लाया हूं पब्लिक की जोरदार डिमांड पर लड़की लोग यह खास तुम लोग के लिए अपना ओटिस और उसके साथी लोग पार्टी और वो भी पूरी रात भर आखिर आखिर कर क्या रहे हैं ये पड़ोसी बहुत हुआ अभी मैं उनको देखती हूं आओ छोड़ो भई उन्हें छोड़ दो अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं हर रात पार्टी करके जीना मुश्किल कर दिया है और तुम कहते हो मैं उसे छोड़ दूं तुम्हारा क्या जाता है खाओ पियो खराटे मार के सो जाओ ठीक है मैं चुप नहीं बैठूंगी कुछ तो करना ही होगा Pizza wala aaya hai. Oh main aata hoon. Oh hamara pizza aaya. Pizza pizza pizza pizza. Uh haa uh haa thanks. Tumhe chiller chahiye? Nahi rakh lo. Tum logon ne bahut saare pizza order kar rakhe hain. Haan hamare yahan insaano ki badi party hai sirf ek party. Hum hamara insaan hona. सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई मुझे भी पार्टीज बहुत पसंद है मैं आ जाऊं क्या आ, ओके तो फिर मैं चलता हूं नहीं देखो आ, आउच आ, मेरा हाथ गिर गया आ, मेरा अरे मेरा नकली हाथ मतलब आह उसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्या आपको कुछ मदद चाहिए नहीं मुझे मदद की जरूरत नहीं है क्या आपको दूसरी जगह पिज़्ज़ा डिलीवर करने नहीं जाना है क्योंकि यहां खड़े-खड़े पक गए होंगे हां तुमने सही कहा अच्छा इसका क्या करूं रख लो तोहफा समझ के वैसे भी गंदा हो गया है <laughs> अच्छा ठीक है देवा भाई मुझे एक हाथ मिल गया कल से तुम तीन हाथों से काम करोगे डेडले डेडले डेडले Well, I won't back down, no, I won't back down, you can stand me up at the gates of hell, but I won't back down, gonna stand my ground, won't be turned around, and I'll keep गुड इवनिंग लेडीज माफ करना हमें आने में जरा देर हो गई क्योंकि हम किसी और काम में थोड़े बिजी थे हम तुम में से छह को ले जाएंगे और अगर कोई आवाज करेगा तो उसे भी साथ ले जाएंगे लड़कों चुन-चुन के लेना तुम इन मुर्गियों को कहीं नहीं ले जाओगे समझे तुम और तुम रुकोगे हमें हम्म बहुत जान है क्या सचमुच तुम रुकोगी कैसे बताओ मुझे नहीं वो रोकेगा बेन कैसे हो बेन मोटे होने के बावजूद आते वक्त दिखाई नहीं दिए उसे नीचे रखो डैग बिल्कुल वैन जैसा तुम कहो हम तो प्यार बांटना चाहते हैं तुम जानते हो ना कि हमें मुर्गियां कितनी पसंद हैं तुम तो मेरे काबिलान अंदाज़ से वाकिफ हो पर तुमने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि हम छह और बेचारे अकेले ठगेले Oh <laughs> बाशो देस अब खींचो जोर लगाओ और खींचो मेटोनु परेशान कर दिया सी ओए चल मीटिंग शुरू करते हैं ए मीटिंग चलाएगा कौन ओए उसी लिए तो मीटिंग है आईओ मीटिंग कौन चलाएगा इसके लिए तुम मीटिंग करते ये किसके दिमाग का आईडिया है इसके लिए भी एक मीटिंग लेनी चाहिए ओ किसी को तो ये करना होगा जब बैन नहीं है तो मैंने सोचा मैं ही नॉमिनेट हो जाता हूं क्या बोलते हो मजाक कर रहा है ओ मेरी बात सुनो डॉग बहुत ईमानदार होते हैं बहुत चक्कने होते हैं और जान भी बचाते हैं हर खुद को चाहते हैं मुझे ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो खुद को चाहता हो मुझे पसंद है मैं खुद को नहीं चाटता आखिरी बार तब चाटा था जब मैं अकेला था और बहुत बोर हो रहा था हां एक बार मैंने तुम्हें कूड़ा करकट खाते हुए देखा था तुम खाते हो कूड़ा करकट खाते हो कूड़ा करकट तुम, तुम लोग क्या इंसानों की तरह झगड़ रहे हो हम लोग विषय से भटक रहे हैं ड्यूक देखो भैया बुरा मत मानो हमारी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ अवगुण है जिससे तुम लीडर नहीं बन सकते अरे वो क्या तो <laughs> चड़े यार वह तो मैं अपने मज़े के लिए करता हूं इसलिए ने कि वह जरूरी है तू आगे बोल कि अगे अगे अगे अगे अगे कि अगे क्या बड़ी पात है यार मैं बॉल लेकर आता हूं कौन सी कल्दी कर दी <laughs> अब ये भी कोई बात हुई भला हैं और चालो तो शुरू करते हैं वोट की बार ही सब लोग वोट करेंगे तो जो लोग मेरी तरफ से हैं वो हाथ उठाएंगे और जो खिलाफ है उत्री मेरा दिख रहा है क्या मित्रो हमरी बात सुनो तुम सबको पता है कि बैन हमेशा से चाहता था कि ओटिस उसकी जगह ले ठीक है ओटिसन जॉर्ज है मैं फैसले के साथ हूं योहू तो सुरू कार्टर आह मुझे पकड़ने की कोशिश करो ए चलो सब यहां जाओ मैडी ज्यादा दूर मत जाना बेटा मुझे लगता है ही बिल्कुल ठीक रहेगा मैडी ओह दिस ऑडियंस रुक जाओ ना हं हां ओह हे मैडी आ, देखो अब मेरा मस्ती करने का मूड नहीं है आ, क्या कर रही हो तुम जरा रुको तो आ जाओ हे हे हे जरा आ, आराम से आराम से ओह ये मैं क्या देख रही हूं हो हो हो हां हर कई पागलपंती है बढ़िया है ना जोर का छक्का धीरे से लगा क्या हम सोचे कि हम सबसे पहले आपको बधाई दे दें आज से कुर्सी आपकी हुई क्या मैं वो वो वो माइस मैं इंचार्ज नहीं तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इंचार्ज बनूंगा देखो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है हम समझ गए पर आपको जनता ने चुना पूर्ण बहुमत मिला है बधाई हो गुरु दिमाग खराब हो गया है मतलब ये दिन का वक्त है फार्मर वापस आने वाला है और ये कुछ ज्यादा हो रहा है क्या बात करते हो ओट्स हमको तुम्हारे कमजोरी पता होता है व्हाइल द माइक क्या व्हाइल why mic देखो मैं ये सब नहीं करने वाला और ऐसा कभी होगा नहीं और सब लोग कान खोलकर सुन लो अपने अपने काम पे लग जाओ ये मेरा ऑर्डर है कोई पार्टी नहीं कोई शोर शराबा नहीं why leave mic why leave mic why? Why? why ये क्या बेहुदा मजाक है देखो मैं नहीं नाचूंगा क्योंकि तुमने वाइल्ड माइक को बुलाया है बे इसमें मेरी मदद करो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इट इज तुम्हें तो पार्टी बहुत पसंद है why mic why mic why mic Wild Mike! Wild Mike! Wild Mike! Wild Mike! Come on, go! Ho ho! Yeah ho ho! We're not in for the world, we're not in for the heat. We're gonna live in for the world, we're dance of Kamal. आते ही समझ गई थी ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा और का करता उन्होंने तुम्हें देख लिया था आपने तो इसकी जान ही ले ली नस चल रही है ओ ये बुरा है ये गलत है ये गलत बात है गलत बात सभी जरा छाद रहो जरा छाद रहो ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे क्या चलो भाई तुम इंचार्ज हो रास्ता दिखा वो वो वो यहां पे लागू नहीं होता वो वो अलग बात थी और ये ये अलग बात है ये मुझसे नहीं होगा न, न, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हमको बाड़े के चोपना पड़ेगा जी रुक जाओ इसका बहुत कुछ पता इसका मुंह बंद करना होगा इसको मारना जरूरी कोई मारना वारना नहीं है ठीक है फार्मर एक अच्छा इंसान है हमारे साथ अच्छे से पेश आता है वो वीगन है बहुत अच्छे इंसान और वीगन का मतलब क्या होता है ये मेरे को पता होना इसका मतलब वो चीज जिसको मुंह होता है वो तुम खा नहीं सकते नहीं नहीं वो शाकाहारी होते शाकाहारी अंधेरे में खाना खाते हैं ना हां है? और जी वो वैम्पायर होते कुछ भी चीज नहीं खा सकते सिर्फ चीज ही नहीं वीगन दूध से बनी कोई भी चीज नहीं खाते छोड़ो तुमने बोला और मैंने मान लिया कोई भी दूध से बनी चीज नहीं खा सकते क्या मतलब मेरे को दूध वाली चीजें पसंद है यानी कि मैं वीगन नहीं बन सकता हूं मुझे तो मटन की खुशबू बहुत पसंद है ओए ये काका आ गए उसे मारना बंद करोगे हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था क्या कर रहे यार इसका सिर कितना बड़ा है इस पे तो मैं पूरा दिन खेल सकता हूं उसे धक्का मारो अगर ये उड़ गया तो मुझे बताना हम्म चलो ठीक है अब मेरा कमाल देखो मैं नाग पर से कूद के पेट पे आ जाके जमीन पर आ जाऊंगा देख आ गया देख देखा आ, किताब तो ठीक है वो यहां बैठे थे किताब पढ़ रहे थे और ऊपर से कुछ गिरा और मैं समझ गया ये लो ये गिरा सब बहुत हलका उससे इतनी बड़ी चोट नहीं आएगी बेलकुल आजगते ही प्लीज ये सब करना क्या? बन को रोगे हमें कुछ बड़ा चाहिए uh, क्या मैं ये सेप खा सकता हूँ ऐसे क्यों देख रहे हो अग्या oh. uh. उनको यकीन हो रहा है। ए शायद वो, नहीं हो रहा है। हो रहा है। ओह नहीं हो रहा है। नहीं। उनको यकीन हो गया। अब लात मारना बंद करोगे देखिए जब तक तुम कुछ बंदोबस्त नहीं करते तब तक हम मारते रहेंगे ठीक है चलो चलें <laughs> सब कुछ ठीक हो गया एकदम नए जैसा ये इंचार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हें पता है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूं हम्म हां मैं एकदम ठीक हूं तुम कैसे हो कैसे गए तुम्हारे दिन हां हां वैसे सच में व्हाट इज का आईडिया हां हां जी जब भी कोई खतरे की बात होती है ना जब भी कोई खतरनाक चीज दिखाई या सुनाई देती है तो मैं सीधा ऑफिसर के सामने जाके इशारा करता हूं और और मैं कैसे करता हूं ये मैं करके बताऊं तो ये देखो एह, एह, एह। वो क्या है ना अभी मेरा थोड़ा गला खराब है लेकिन अभी मैं इधर-उधर ध्यान से देखूंगा हां देखो चिकन लाले पाप हे रेडी तुम ठीक तो हो न चिकन लाले पाप क्या एम मेरे को भूख नहीं है मैं किसी को खाना नहीं चाहते सच में तुमको भी आईओ आओ क्या हुआ क्या क्या क्या हुआ ठीक है एक बार बाड़े के आसपास चक्कर लगाते हैं और फिर पार्टी Hey, hey, hey! Just look at this! This is our new setting! Hahaha! You're welcome, Oh, just look at her! Hahaha! Hahaha! Hahaha! I don't want ये कहते हैं गाय की मस्करी ओ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अगर ये लड़का मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे छोडूंगा नहीं इंचार्ज मैं हूं बराबर अरे भी तो यही लगता है है ना दोस्तों जो होने वाला नहीं है उसे क्यों सोचे क्यों सोचे हां चलो पीछा करें देखा गाय को कैसे मजा चखाया ओहो, मुझे तो भीर से म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या तुमने सुना इस पड़ोसी ने परिशान करके रखा है किसी को भुलाना चाहिए तुम खराटे मारना बन करो यहां से अंदर अब चुप रहो और मेरे पीछे आओ पुप पुप जी लगता है बाहर गाय है गाय का बाड़ा है तो बाहर गाय तो दिखेगी नहीं मेरा मतलब है कोई गाय का को भूत हो या फिर या फिर कोई भटकती आत्मा हो मुझ पे यकीन करो गायों को घर पसंद नहीं होते उन्हें घास वाले मैदान पसंद है जहां वो चारा खा सकते हैं क्या तुम मुझे बुद्धू समझ रहे हो मैं बिल्कुल होश में थी मेरी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती जिन्दगी में पहले ही एक बार दोका खाया है तुमसे शादी करके ओहा पागल औरत है ये पता नहीं इसका दिमाग कहां है गायब हो गया है है याँ जाननिक को तुम्हारा ये नया रूप भी कैसे करना है याद मुझे याद दोनों को याद है कोई मुझे जिम भी काटो कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा व्हाट इज हमारे साथ हो भी ऐसे काम है हमने तुमसे कभी इस तरह की शैतानी की उम्मीद नहीं की थी हां पहली शैतानी माफ होती है हे दोस्तों भाई तुमने माल तो लाया है ना हां है देखो देख के देख माल सामने ही है दिखो। ये देखो ये सॉरी शूट हां वो वहां है अह आ अब क्या करें हम अंदर कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे मेरा दिल टूट गया क्यों के कह रहे थे तुम ये तुम आ गए मैंने कहा था ना स्कूल के दिनों में इतनी रात को बाहर नहीं जाना है रात को बाहर नहीं जाना है ब ब ब ब ब ब बकवास मैं अब सोने जा रहा हूं इसे मारो इसे भी मारो अब मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा अब तुम्हें क्या चाहिए हां क्या ठीक है यही करती चलो चले अब ये हमसे नहीं बच सकता हमसे Best three hein one two This kid's uns Zombies is a वापस कोई सपना देख लिया <स्थाथा> तो ये ना दे हमें ताज क्योंकि हम हैं उस्तादों के उस्ताद दम <स्थाथा> ने उसकी शक्ल देखी देखी हां देखी देखी हां देखी अपनी शक्ल देखी आज की शाम हमारी नई जीत के नाम हम साथ हैं तो डरने की क्या बात सिंह है कोई हमें छू भी नहीं सकता अरे अरे बाप रे क्या के पीछे बोले जरूरी कामयाबी आ क्या हमें पकड़ क्या करेंगे बताओ हम और नहीं चला सकते कुछ करते हैं अगर कोई बच्चा अपने मां की गाड़ी लेके घूमने निकला है हम उनको डराएगा धमकाएगा फिर घर भेज देगा बच्चे तो शरारती होते ही है भाभी <laughs> भी मस्ती चालू है क्या क्या वो कैमरा है हां वही है अब हम नहीं बचेंगे बचाओ है, है, है, है, है। हम उन्हें चकमा दे सकते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ पुलिस है अब ये क्या हेलीकॉप्टर हम लोग गांव से गए अगले माफ भी जाते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ इधर इधर देखो नहीं ये दुनिया का क्या होगा पता नहीं आजकल के दर बच्चे देखो कितना पीपी के गाड़ी चलाते हैं है। गाड़ी के अंदर की ये अपनी कार है वो कोशिश कर रही है पता नहीं वो कार चला रही है वो गाय ही है जो कार के अंदर है उसे पसरना होगा हे मेनौरा बड़ी बात कर रही हूं हां बोलिए मेरी कार मैंने अपनी टीवी पे देखी और वो एक गाय चढ़ा रही है क्या अरे मैंने अपनी आंखों से अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले अपनी खिड़की के बाहर देखा उसको कॉल कट करने से कुछ नहीं होगा नहीं ओह ये अच्छा है सही में हम को हमें पकड़ लेंगे वो हमें ठोक देंगे हम कार से कूद रहे हैं कर बन जाएगा आ जाओ भाग भाग आछा तो अब वो भाग भी रहे हैं माय ग्रे बैटल हेलीकॉप्टर 219 से बोल रहा हूं अब को पकड़ लेंगे मुझे दूर चाहिए हम बस को हासिल वाले है ODDS It is my confidence, you never catch me. I ask what you did. बहादुर हां बहादुर एक दिन ये बात पूरी दुनिया जानेगी अपना काम बन गया और हमने इसे अपनी जगह पे छोड़ दिया चल ओके बस मान गए हो दिस आज का दिन तुम्हारा रहा ए <laughs> दोस्तों अगर बेंड होता तो वो अपन के साथ कभी मस्ती नहीं करता है ना हां सही कहा हम्म अच्छा अच्छा अच्छा चप्पू यूं मुझे बताएगा ये हम आखिर क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर डैड होते तो वो यही करते हैं तुम जाकर पूरी रात मंजे क्यों नहीं करते मैं ये कर लूंगा ए बिल्कुल नहीं हम भाई हैं मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है ठीक है मैं तो डायलॉग मार रहा था बाय तुम्हें पीने के लिए कुछ लेकर आता हूं आता हूं बस आ जाओ मैं यहीं पर हूं क्या मैं तुम्हारे साथ बैठूं नहीं आ, मेरा मतलब आ, क्यों नहीं मुझे कोई اعتراض नहीं है मैं तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा हूं <laughs> रुको एक सेकंड हां ये लो तुम इस पर बैठ जाओ आराम से नहीं शुक्रिया मेरे ख्याल से मैं अपने आप बैठ सकती हूं ओ मेरा पेट आह मुझे दर्द हो रहा है शायद बच्चा क्या हा? तुम तो डर गए हां अच्छा अच्छा मजाक था मेरी तो सास रुक गई यह खूबसूरत है, है ना मेरी सास यह रात ओ हां वो भी हां सही में रात अच्छी है मेरे डैड सितारों की बात किया करते थे जरा बताओ कि वो कैसे थे मेरे डैड वो तो गजब थे आदर्श व्यक्ति थे पता है मजाक की बात तो ये है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है मैंने आज से पहले इसके बारे में सोचा नहीं पर उन्होंने जो भी किया मेरे लिए किया वही मेरी इकलौती फैमिली थे आखिरी बार हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि जिस रात में उन्हें मिला उस रात उन्होंने आसमान में नाचते हुए सितारे देखे नाउ ने बहुत मिस कर रहा हूं हां तुम्हारे बारे में भी बताओ मेरा मतलब अगर बहुत ही निजी मामला है तो छोड़ दो इस बात को मैं बार-बार नहीं पूछूंगा लेकिन मैं जानने के लिए बेकरार हूं अच्छा ठीक है वैसे कहां से शुरू करूं मेरी शादी हुई थी और सब अच्छा चल रहा था अब तो लगता है जैसे सदियां बीत गई हों एक दिन एक बड़ा सा तूफान आया मैं और बैसी घास चर रहे थे जान बचाने के लिए हम पहाड़ पर गए जब घर लौटे तो देखा कि घर में कोई भी नहीं बचा था पता है मुझे क्या लग रहा है जैसे हम दोनों के साथ अब कुछ अच्छा होने जा रहा है नमस्ते हो है ना हे तू तो बेंग का बच्चा है ना ओट्स एना अच्छा तो माने तुम इनचार्ज हो अच्छा तो भाई लगता है तुम उसकी जगह ले सकते हो ओहजेस मुझे यह बताओ कि उस दिन तुम कहां पर थे अपने दोस्तों के साथ वزه कर रहे थे अगर तुम उस दिन वहां पर मौजूद होते तो शायद बन बच जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अब हमें यह दै करना चाहिए कि जब भी हम यहां पर आए तुम पतली गली से कट लेना कुछ दो चार जानवर यहां वाक हो जाए हे यही तो कुदरत का कानून है और हम दोनों कौन हैं इसे तोड़ने वाले आ पेन के बच्चे कभी अगर तुम्हारा खून खौल उठा और तुमने लड़ने की सोची तो हमारे लिए सारे जानवर समान हैं अब तुम अच्छे बच्चे बनो और घर जाओ ताकि शांति बनी रहे वैसे भी कल रात तो मिलना ही है तो तय रहा आ, अपना ख्याल रखना ख्याल रखना तुतले पेंगन No, la pega. डायट मैं आपके पास आना चाहता हूं देखिए आप आप एक महान डायट थे अब आप आपने देखा ना मैं मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा था पर एक मिनट के लिए लगा था कि मैं आपकी जगह ले सकता हूं पर पर वो वो लोमड़ी गई मतलब आप होते तो आप उनके सामने डटकर खड़े रहते उनसे डरकर पीछे नहीं हटते आपको पता है मैं हमेशा कहता था कि मैं आप जैसा नहीं हूं और मैं हूं ही नहीं काश मैं आप जैसा हो पाता मैं, मैं यह नहीं कर सकता डैड मैं जा रहा हूं मुझे माफ कर दो आज से बाड़े की रखवाली ड्यू करेगा और मुझे पता है सब सही होगा अरे अरे रुको रुको रुक रुक रुक। क्या बोल रहे हो तुम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम इस बारे में चुप ही रहो ठीक है मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता हूं हे सुनो सब लोग ओटी जा रहे हैं बाड़े को हमेशा के लिए छोड़कर भाई वही सुने थे जो ये बोल रहे हैं क्या पे छोड़ के जा रहे हैं ओटी रुको ओटी सोच क्या भाई ये ड्यू कर रहा है ओटी सचमुच मतलब हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं हम वाकई में नहीं पिप, आज से खत्म मैं जा रहा हूं ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है अपना अपना काम करो ओटिस भाई देखो अभी तुम जो कहोगे हम करेंगे वही बात है मैं नहीं चाहता कि तुम सब मेरी हर बात मानो और मेरा कहना सुनो उसका बात है मेरी सुनो ओ, मैं जैसा कहूं वैसा करना छोड़ दो तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम तभी रुकोगे अगर हम तुम्हारी बात ना माने मेरी नाक में मक्खी है शुक्रिया दो ये तो जिंदा है ड्यूक अब से तुम इंचार्ज मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छे से चीजें संभाल सकते हो ओ तुमने क्या दिया हो गया मुझे मेरे खुद के हजार काम है ठीक है मैं मैं अब और यहां नहीं रह सकता हम्म क्या बात है ओटिस देखो मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं देखो यह बताना बहुत मुश्किल है क्या इसमें मैं कुछ मदद कर सकती हूं मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें जानना है क्या हुआ था मैं मैं पुतला बन गया था समझी कल रात वो वो लोमड़ियां यहां पर आई थी और मैं कुछ नहीं कर पाया खड़ा का खड़ा ही रह गया बर्फ की तरह जम गया था यहां पर सब मुझ पे कितना यकीन करते हैं और मैं उनमें से किसी को नहीं बचा सकता ओ देखो जिस एक अच्छा लीडर बड़ा या शक्तिशाली नहीं होता बल्कि वो होता है जिसे दूसरों की फिक्र हो हां ये अच्छा ख्याल है डीज़ी सच में बहुत ही अच्छा ख्याल है तुम्हें एक बात बताऊं मैं बेसी को सच में बहुत मिस करूंगा <laughs> <laughs> अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही मैं समझती हूं मत जाने से पहले मेरी एक बात याद रखना तुम चले जाओ लेकिन तब भी मुझे तुम पर पूरा यकीन है के पैक धीरे से शांत हो जाओ क्या क्या हुआ देखो वो वो है ना उसको मेरी बात तुम चलो ना हेकर मत करो ओ दिस बॉय आ गई ओ दिस लोमडी गैंग आई थी ओ एटा के साथ-साथ हो सकता है कि 6-7 को उठाकर ले गए आज से पहले ऐसे दिन कभी नहीं देखे मुझे मामू बनाए उन्हें पता था कि मैं रात में उनका इंतजार करूंगा ओए क्या कुछ नहीं ओ दिस वो मैरी को ले गए हां लोमड़ी गैंग बहुत ताकतवर है क्या लोमड़ी गैंग ताकतवर है भाई हम सोच रहा हूं कि एक ताकतवर आदमी क्या कर सकता है मैं क्या करूँ? क्या आप यहां सब संभाल लोगे जिम्मेदारी के साथ मैं जा गया था पेप तुम यही रहो तुम अके लिए यह नहीं कर सकते तुम्हारी जान को खत्रा है हाँ मुझे पता है वो यसा कर सकते है खुशी है कि आपने यहां आकर शाम को लज़ीज़ बनाया बस थोड़ा इंतजार और करना होगा हम रात में तुम सब लज़ीज़ पानी मुझे चिकन बहुत पसंद है खासकर बहुत ज्यादा बुरे हो हां सच मुझ बुरे हूं मैं बहुत बुरा हूं मैं बहुत बुरा हूं लेकिन बुरे लोगों को भूख नहीं लगती क्या इसे हाथ मत लगाना इसे मैं खाऊंगा पकावे से जब तक मैं इस छोटे वाले का सूप बनाता हूं चलो छोटी इस बुरे पेट में तुम्हारा स्वागत है <laughs> <laughs> नीचे रखो मुर्गी को डक ओ दिस है तुम्हारा खून तो बहुत जल्दी खौल उठाओ दिस सही है तो अब सबसे पहले मैं तुम्हें मजा चखाऊं फिर तुमसे मुर्गियां छीन लूं बाद में जब तक तुम अपने आप को संभालोगे उतने में मैं मुर्गियों को लेकर हो जाऊंगा रफू चक्कर और ये जो तुम बोल रहे हो इसे करोगे कैसे कुछ सोचा है हंस कर ऐसे just one life in a world that keeps on pushing me around but i'll stand by ground and i walk back down hey, जेल बाहर के नीचे नहीं नहीं बैल ओबियो के नीचे तो देखो जरा इस हीरो की हालत तुम्हें लगा तुम मेरे अड्डे पर आकर मुझसे पंगा लोगे अब क्यों ना तुम आराम से लेटकर अपने दोस्तों को हमारा भोजन बनते हुए देखो ये क्या हो रहा है एक ताकतवर इंसान खुद की रक्षा करता है और एक काबिल इंसान है बहुत मजा आएगा ओशे तो डर की महक आ रही है सूंघ लिया उसको तुम्हारे बदर की बात आ गई वो मेरे को सूंघ सकता है आ मेरा बदर से बहुत अच्छा भा जाते हमरे साथ-साथ रहो सुरक्षित रहोगे तुम मेरे साथ रहने लाल ही पापा बन जाएंगे मेरा मतलब सुरक्षित रहेंगे अरे ये सारी वो गोलियां हैं मुझे डर लग रहा है <laughs> ये बंदर लोग लड़ेंगे तुम्हारे साथ मुझे लग रहा है कि पीछे हटना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा अपना जलवा दिखा पागल हो में घुसने वाला हूं Hjør du, experienceset gutter filtring. ऐसा है कि लातों के भूत से नहीं मानते काहे परेशान हो रहे हो हम तुम्हारे भी कुछ लाए हैं कोड को हमें बहुत पसंद है हां जल्दी खोलो वाह ए हां मोटा भाई तो बचाओ देखो ए हे ओ दिस पीछे देखो पीछे देखो पीछे आ पहचानना मुझे मैं पेन का बच्चा वापस आने की गल्ती मत करना हुआ है क्यों ना पुराना पैंत्रे इस्तमाल किया जाए है है है हमने ये लोंबड़ी गैंग को धूल चटाई पैक बांध देना सीखा और जब तक हम लौट जाएंगे बाड़े में एक नन्ना मेहमान आ चुका होगा हां हा? तुम्हारे हा? जाने के बाद डेज़ी को लेबर पेन शुरू हो गए थे येय ये डेज़ी ये! को वो जल्दी मां बन जाएगी बस तुम्हें क्या लगा हा? था कि वो सिर्फ मोटी-मोटी होती रहेगी दिन-ब-दिन क्या अभी वो ठीक है हमें जल्दी पहुंचना चाहिए else तो हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन हमको विश्वास है कि वो ठीक होगी ऑटिस माइल्स मुझे वहां होना चाहिए हम्म hmm. आज तुम्हें याद होनी चाहिए मिस्टर या तुम भूल गए हो क्या बात है उनको कॉल करके बताते हमें लेट हो रहा है तें तुम्हें नहीं पता अब मुझे यकीन है कि सही टाइम आ गया है कि अधिक आधि मुझे मुझे बहुत फिक्र हो रही थी फिक्र किस बात की हो रही थी मैंने वहां पे सब संभाल लिया था ठीक है मैं यहीं हूं और मैं भी हूं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए चिंता मत करो देसी सब ठीक हो जाएगा ऐसे ही सांस लेती रहो उससे दर्द हो रहा है ओ वाजीबा एकदम सही कहा है आपने पाजी देखो मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूं पर अभी तक कुछ हुआ कैसे नहीं अभी अभी वो अभी वो ठीक तो हो जाएगी ना हां मेरा मतलब अगर, अगर अगर वो बीच में अटक गया तो क्या मतलब अगर वो बीच में अटक गया तो उसका नाम मैं अटक सिंह रखेगा मैंने ऐसा तो नहीं कहा तुम अभी बोला खुद बोला हे ड्यूक क्या मैंने अटक सिंह कहा ओए मुझसे मत पूछ अरे वो देखो प्यार ऐसा छोट ऐसा लड़का है, उससे ले लो ओटिस, बहुत सुन्दर है, क्या नाम सुचा है इसका, मेरे ख्याल से इसका नाम होना चाहिए, बेन, सच में कितनी अच्छी हो देसी हे hey, कैसे हो छोटे बहन हे hey, मेरे छोटे दोस्त हां सुन लो देखो तो <laughs> कितना प्यारा है ओ, हो, हो, जाओ मां के पास जाओ व्हाट इज हम जानते हैं कि तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं और हम समझते भी हैं पर तुमने हमारे लिए जो किया है वह वाकई काबिल-ए-तारीफ है पर हम सोच रहे थे कि कुछ देर और यहां रुक जाते तो बड़ा अच्छा होता मैं बस यही बोलूंगा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बाड़े के अंदर किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचेगी मैं मैं नोरा बिडी हूं मैं बहुत ही सुंदर हूं मेरे गाल भी कितने मुलायम हैं हूं बालों को क्या हुआ ने एक कंडीशनर लगाना भूल गई आ, आ, yard dance with the arket children's chorale <laughs>